एक बार मिलकर के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम उपयोगी कार्यक्रम है कोई भी काम यदि नियम पूर्वक किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है यदि नियम के विरुद्ध किया जाए तो उससे हानि होती है शंका समाधान भी ऐसा ही एक कार्यक्रम है नियम पूर्वक यदि किया जाए तो बहुत लाभ होगा बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक इससे ज्ञान प्राप्त होता है तो इसके नियम थोड़े से समझ लेंगे जो बातचीत की जाती है न्याय दर्शन में इसकी चार विधियां बताई गई हैं कितनी चार एक विधि का नाम है वाद क्या नाम वाद दूसरी का नाम है जलप दूसरी तीसरी का नाम है वितंडा और चौथी है शंका समाधान वाद का मतलब है ईमानदारी से बातचीत करना दो व्यक्ति किसी विषय पर चर्चा करते हैं बातचीत करते हैं दोनों का ये कर्तव्य है कि वो अपने अपने पक्ष की स्थापना करें मैं क्या मानता हूँ दूसरा व्यक्ति बताए मैं क्या मानता हूँ दोनों को अपने अपने पक्ष की स्थापना करनी है और यदि दोनों में टकराव है विरोध है तब बातचीत आगे शुरू होगी अन्यथा नहीं होगी जो विरोध है टकराव है अपनी अपनी बात को दोनों व्यक्ति सिद्ध करेंगे प्रमाण से और तर्क से कैसे करेंगे प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि करेंगे और दूसरे पक्ष का खंडन करेंगे आवश्यकता पड़ने पर पंच अवय का प्रयोग करेंगे अपनी बात का खंडन स्वयं नहीं करेंगे इस तरह से जो बातचीत की जाती है उसका नाम है वाद ये शुद्ध बातचीत है इसका उद्देश्य है सत्य असत्य का निर्णय करना इसको वाद कहते हैं। ये शुद्ध बातचीत है अच्छी बातचीत है इस तरह से ही बात करनी चाहिए शास्त्र में लिखा है कि विशेष योगाभ्यासियों को ये वाद करना चाहिए दूसरी विधि है जल तो इसमें वाद के सारे नियम लागू होंगे पक्ष प्रतिपक्ष की स्थापना होगी प्रमाण तर्क से सारी बातें कही जाएंगी अपनी बात का खंडन स्वयं नहीं करेंगे आवश्यकता पड़ने पर पंचवय का प्रयोग भी करेंगे परंतु बेईमान लोग इस दूसरी चर्चा में झूठ छल कपट चालाकी धोखा, धड़ी सब करेंगे इसका नाम है जल इसका उद्देश्य है हार जीत दूसरे को चाहे जैसे हराओ और अपने पक्ष को जिताओ ये बातचीत अच्छी नहीं है योगाभ्यासी के लिए मना है उसको ऐसा नहीं करना छल कपट झूठ चालाकी कुछ नहीं करना वाद कर सकते हैं ईमानदारी से तीसरी विधि है वितंडा जल्प वाली सारी बातें वितंडा में लागू होती है एक अंतर है वितंडावादी अपने पक्ष की स्थापना नहीं करेगा मैं क्या मानता हूं वो नहीं बताएगा और दूसरे पर आक्रमण करता जाएगा यदि आप ऐसा मानते हैं तो ये बताओ ऐसा मानते हैं तो ये बताओ ऐसा मानते हैं तो ये बताओ उस पर आक्रमण करेगा अपनी बात कुछ नहीं कहेगा मैं क्या मानता हूँ ये भी ठीक नहीं है इसका भी निषेध है तो तीन में से केवल एक ही वाद इसका विधान है कि योगाभ्यास ही वाद कर सकता है सत्य सत्य के निर्णय के लिए अब ये जो वाद है मोटी भाषा में सरल भाषा में कहें तो एक प्रकार की कुश्ती पहलवानी और कुश्ती पहलवानी जो होती है वो बराबर के पहलवानों में होती है एक पहलवान अस्सी किलो का और दूसरा बावन किलो का हो तो अखाड़े में उनकी कुश्ती स्वीकार है उनकी कुश्ती नहीं होती दोनों पहलवान अस्सी किलो गए तब उनकी कुश्ती हो दोनों पहलवान बहत्तर लोग हैं तो उनकी कुश्ती होगी इसी तरह से जो वाद है जब ये दो व्यक्तियों में वाद होगा तो दोनों बराबर के विद्वान होने चाहिए दोनों ने शास्त्र का अध्ययन किया है दोनों संस्कृत भाषा जानते हैं दोनों व्यक्ति न्याय दर्शन के पंडित हैं बातचीत करने के नियम सब मालूम हैं दोनों ईमानदार हैं दोनों सत्य की खोज करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में वो दो व्यक्ति वाद कर सकते हैं और जब ऐसी स्थिति ना हो एक ने शास्त्रों का अध्ययन किया और दूसरे ने उतना नहीं किया थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया और किसी बात पर विचार भेद हो जाए तब न्याय दर्शन कहता है फिर चौथे ढंग से बातचीत करें वो है शंका समाधान चौथा क्या तब शंका समाधान करें वाद नहीं करें तो शंका समाधान के नियम ये हैं कि एक व्यक्ति अपनी शंका पूछेगा सभ्यता से नम्रता से शिष्ट भाषा में जिज्ञासा भाव से वो अपना प्रश्न पूछेगा मैं ये बात जानना चाहता हूँ मुझे ये बात समझ में नहीं आई इस प्रकार से वो अपनी बात पूछेगा अपना प्रश्न पूछेगा और उत्तर देने वाला व्यक्ति वो भी इसी भावना से उसको उत्तर देगा कि मैं आपकी समस्या को सुलझाना चाहता हूँ और वो प्रमाण से तर्क से उसके प्रश्न का उत्तर देगा प्रश्न पूछने वाले को समझ में आ गया कि हाँ आपने उत्तर दिया मुझे समझ में आ गया वो बात ठीक होगी यदि उत्तर आधा समझ में आया तो वो अगला प्रश्न पूछ सकता है कि आपके आधी बात समझ में आई आधी नहीं आई अथवा जितनी पूछी थी उतनी आ गई अब मेरा अगला प्रश्न ये है तो वो अगला प्रश्न पूछ सकता है फिर उत्तर देने वाला उसका अगला उत्तर देगा इसमें प्रश्न और उत्तर चलता है इसमें अपने पक्ष की स्थापना नहीं होती प्रश्न पूछने वाला पक्ष की स्थापना नहीं कर सकता कि मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा नहीं कह सकता अगर ऐसा कहता है तो फिर वो वाद हो जाएगा फिर शंका समाधान खत्म हो और वाद हो गया तो फिर दोनों बराबर के होने चाहिए तब वाद हो सकता है तो शायद आप और हम बराबर के तो नहीं हैं नहीं? है बराबर के तो नहीं है ना इसलिए कृपया वाद मत कीजिएगा शंका समाधान वही ठीक है रास्ता वो बढ़िया है आप अपना प्रश्न पूछें मैं उत्तर दूंगा प्रमाण से तर्क से दूंगा, और मेरी ओर से निवेदन स्पष्टीकरण प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की गारंटी नहीं है पहले इसे मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है तो बता दूंगा नहीं मालूम तो कह दूंगा मुझे नहीं मालूम झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा ये मेरी गारंटी सच बोलूंगा। नियम का पालन करना ईमानदारी से जीना मा मान अपमान का कोई सवाल नहीं आपने प्रश्न पूछा वो मुझे उत्तर नहीं आया नहीं आया तो नहीं आया कुछ हम परमात्मा थोड़ी जो हर एक सवाल का जवाब देंगे तो उत्तर नहीं आएगा तो कह देंगे नहीं मालूम, और सीखेंगे और खोज करेंगे कभी समझ में आएगा तो बता देंगे ये हमारी ओर से गारंटी अब एक गारंटी आपकी ओर से भी चाहता हूं आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे बोलिए झगड़ा करेंगे हाँ झगड़ा नहीं कर रहे तो आपको इस कार्यक्रम से बहुत लाभ मिलेगा हो सकता है आपको मेरा उत्तर आज समझ में ना आए ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका स्तर और मेरा स्तर अलग अलग है जैसे आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते थे और विद्यार्थी बनकर पढ़ते थे आपके अध्यापक जैसा आपको पढ़ाते थे आप वैसा पढ़ते थे आप उनके साथ झगड़ा नहीं करते थे जो विद्यार्थी अपने अध्यापक से झगड़ा करता है उसको विद्या समझ में नहीं आएगी गुरु जी कहेंगे पाँच अट्ठे चालीस और विद्यार्थी कह गए पाँच अट्ठे उसको गणित समझ में आ जाएगा तो बस ऐसे मत कर रहा हूँ मेरे साथ मैं जो उत्तर दूंगा उस पर झगड़ा नहीं करना नहीं नहीं आपकी बात गलत है जो हम मानते हैं वो ठीक है ऐसा नहीं करना नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ बातें आपको आज ही समझ में आ जाएंगी कुछ प्रश्न सरल होंगे उसका उत्तर आपको आज ही समझ में आ जाएगा कुछ प्रश्न कठिन होंगे जिनका उत्तर आपको दो चार छः महीने के बाद समझ में आएगा कुछ प्रश्न और अधिक कठिन होंगे जो दो चार साल के बाद समझ में आएगा कुछ प्रश्न ऐसे भी कठिन हो सकते हैं जिसका उत्तर बीस वर्ष के बाद समझ में आएगा उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी एकांत सेवन मौन चिंतन मनन ध्यान उपासना ये सब करना पड़ेगा तब कई वर्षों के बाद जाके वो उत्तर समझ में आएगा तो मेरा आप सबसे निवेदन है नम्रतापूर्वक इस कार्यक्रम मैं आप श्रद्धापूर्वक जिज्ञासापूर्वक नम्रतापूर्वक सभ्यतापूर्वक भाग लेवें अपने प्रश्न पूछें जो आपकी समस्या है जो शंका है वो आप पूछें मैं आपकी समस्या को सुलझाने की भावना से आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, और जितना उत्तर आता है उतना बता दूंगा। आप उस उत्तर को सुनकर उस पर विचार करें मनन करें धीरे धीरे समझ में आए नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं उसको साइड में रखें मन में रखें उस पर चिंतन करेंगे विचार करेंगे ये नहीं कहेंगे कि आपका उत्तर गलत है ये वाक्य आप नहीं बोल सकते अगर आप बोलते हैं आपका उत्तर गलत है तो इसका मतलब आपको पता है कि सही उत्तर क्या है इसका मतलब आप सही उत्तर क्या है वो जानते हैं और अगर सही उत्तर जानते हैं तो फिर मेरी परीक्षा क्यों ली <coughs> आप मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं बैठे हैं आप अपनी समस्या को समझाने के लिए बैठे तो अब हम इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं जो प्रश्न आए हैं मैं बारी से बारी बारी से इनके उत्तर देने का प्रयास करता हूं एक प्रश्न लिखा है स्वामी जी नमस्ते मेरी आंख प्रातः तीन पचास पर खुल जाती है लगभग लेकिन फिर भी कभी न खुले और घंटी नहीं सुनती है हमारे कमरे में बहुत कम आवाज़ आती है अतः मोबाइल मिल जाए तो अलार्म की सुविधा मिल सकती है क्या मोबाइल से बिल्कुल मोह नहीं है तो फिर ये आपको देंगे तो और भी कहेंगे हमको भी मोबाइल दो फिर नियम टूटेगा सिर्फ उठने के लिए ही तो आपकी समस्या है ना इसका कोई और रास्ता निकाल लें आपके साथ जो व्यक्ति आए पड़ोस वाले कमरे में रहते हैं उनकी ड्यूटी लगा दीजिए जब वो उठेंगे तो आपको भी उठा दें उनको घंटी सुनती है जिनको तो उनमें से किसी तो एक व्यक्ति को जो आपके पड़ोस वाले कमरे में हो उनसे मिलिए उनसे कहिए कि मान लो मेरी घंटी मुझे ना सुनाई दे तो कृपया आप मुझे उठा दें ठीक है हो गया समाधान इस तरह से करेंगे अगला प्रश्न है कि स्वामी जी नमस्ते मुक्त उन सत्व रज तम ये सब नित्य है तो फिर उनसे बने सारे द्रव्य पदार्थ शरीर सृष्टि अन, अनित्य कैसे कृपया समझाएं तो सत्व रज और तम ये सब नित्य है तो इनसे बने सारे पदार्थ शरीर आदि सृष्टि आदि अनित्य कैसे इसका उत्तर है कि जो वस्तु बनती है बोलिए वह वस्तु नष्ट होती है ठीक है ना सीधी बात मकान बनता है टूट जाता है रेलगाड़ी बनती है टूट जाती है कार बनती है टूट जाती है शरीर बनता है टूट जाता है सूर्य बनता है, वो भी टूटेगा पृथ्वी बनती है वो भी टूटेगी तो ये नियम है जो वस्तु बनती है वो टूटती है तो सृष्टि बनी है इसलिए टूटेगी और दूसरा नियम जो वस्तु बनती नहीं वो टूटती भी वो टूटती भी नहीं तो सत्य रज और ये तीन कभी नहीं बने इसलिए ये तीन कभी टूटेंगे भी नहीं ये नित्य रहेंगे ईश्वर कभी बना नहीं वो भी नष्ट नहीं होगा जीवात्मा कभी बना नहीं वो भी नष्ट नहीं होगा तीन वस्तुएं कभी नहीं बनी इसलिए तीन कभी नहीं टूटेंगी कभी नष्ट नहीं होंगी काल से हैं अनंत काल तक रहेंगी बाकी सारी चीजें बनती हैं सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे आदि शरीर ये सब नष्ट हो जाएंगे दूसरा प्रश्न है कि तन्मात्रा अच्छा मूल कण, मूल कर्ण तन्मात्रा महत्त्व अहंकार इंद्रिया मन कृपया इस श्रृंखला को विस्तार से समझाएं तो सबसे पहले मूल कण थे सत्व तो रजम ठीक है मूल कण क्या थे सत्व तो रजम इन तीनों को मिलाकर प्रकृति नाम है इन तीनों को प्रकृति कहते हैं इन तीन कणों से पहली वस्तु उत्पन्न हुई संख्य दर्शन के अनुसार पहले अध्याय में इकसठवा सूत्र है जिसमें ये सारी चर्चा है उस सूत्र के अनुसार प्रकृति से पहली वस्तु बनाई ईश्वर ने बनी नहीं बनाई थोड़ा भाषा को भी ठीक रखें ये साइंस वाले पढ़ाते हैं सूरज बन गया चांद बन गया तारे बन गए घोर घोर बन गया बनता कुछ नहीं है सब कुछ बनाया जाता है अपने आप कुछ नहीं बनता तो ये सारी चीज़ें बनाई गई तो पहली वस्तु बनाई गई महत्वपूर्ण क्या नाम महत्त्व तो इसका दूसरा नाम है बुद्धि जिससे हम निर्णय लेते हैं ये काम करना है ये काम नहीं करना ये अच्छा है ये बुरा है ये जो हम निर्णय लेते हैं जिस तत्व से हम निर्णय लेते हैं उसका नाम है बुद्धि या महत् तत्व सबसे पहले ईश्वर ने ये चीज़ बनाई सत्वम से दूसरी वस्तु बनाई अहंकार दूसरी क्या अहंकार वो कर्जा है ये सारे कुर्जे अंतकरण अंदर काम करने के साधन अहंकार नाम की दूसरी वस्तु बनाइए अहंकार वो कर्जा है जिसकी सहायता से आत्मा यह महसूस करता है कि मैं हूँ क्या आप महसूस करते हैं मैं हूँ हाँ या ना सब महसूस करते हैं मैं हूँ तो ये जो मैं हूँ की अनुभूति हो रही है ये उस अहंकार की सहायता से हो रही जब प्रदय अवस्था थी तब यह अहंकार जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था बना ही नहीं था बुद्धि भी नहीं बनी थी अहंकार भी नहीं था कुछ भी नहीं था जीवात्मा इन सब चीजों से अलग था तो अलग था तो उसको कोई होश नहीं था बेहोश था प्रदय में सब जीवात्माएं बेहोश पड़ी थी उनको कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं तो ये सारी चीज़ें बारी बारी से ईश्वर ने बनाई और पूरी सृष्टि बनाकर फिर जीवात्मा के साथ ये सारी चीज़ें जोड़ दी जब जोड़ दी तो उसको होश आ गया अच्छा मैं हूँ ये क्या है ये संसार है ये पानी है ये नदी है ये वृक्ष है ये फल है ये फूल है उसको सब कुछ देखने लग गया वो होश में आ गया तो इस तरह से तो अहंकार नाम का दूसरा पदार्थ ईश्वर ने बनाया फिर अहंकार के बाद 16 चीजें बनाई कितनी 16। पांच जैनेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच तन्मात्राएं और एक मन ये 16 चीजें बनाई तो मन भी अंतकरण है बुद्धि और अहंकार ये तीन तो है अंतकरण और 10 हैं बाह्यकरण पांच जैन पांच कर्मेंद्रिया आँख ना कान रसना त्वचा ये पांच पाँच ज्ञानेन्द्रिया जिनसे हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांच विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं ये पांच पाँच ज्ञानेन्द्रिया और पांच पाँच कर्मेंद्रिया हाथ पांव, वाणी और दो मल मलमूत्र क्या करने की इंद्रिया ये पाँच कर्मेंद्रिया हैं ये दस हो गई इंद्रिया ये बाह्य इंद्रियाँ कहलाती हैं बाह्यकरण तो दस बाह्य करण और तीन अंतकरण अब टोटल कितने हुए ये तेरा करण सांख्य दर्शन में दूसरे अध्याय में एक सूत्र है करणम त्रयोदश विधम करण तेरह तो तेरह में से तीन अंतकरण और दस करण तीन अंतकरण मन बुद्धि और अहंकार एक और चौथा शब्द आपने सुना है चित्त तो चित्त जो है इस मन का ही दूसरा नाम है मन और चित्त एक ही वस्तु है नाम दो है वस्तु एक है तो इस तरह से शब्द चार हो जाते हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये चार शब्द हो गए वस्तुएं है तीन हैं कर्णम त्रयोदश विधम ये प्रमाण तेरह तीन और दस बाही इंद्रिया ये तेरह और फिर बनाई ईश्वर ने पांच तन मात्राएं ये सूक्ष्म कण हैं तन्मात्राएं, उनके नाम हैं गंध तन्मात्रा रस तन्मात्रा रूप तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा ये पांच छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये कण हैं छोटे छोटे फिर इन पांच तन्मात्राओं का विकास करके फिर पंच महाभूत बनाए जिनके नाम आप जानते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पाँच महाभूत कहलाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें ईश्वर ने प्रकृति से बनाई सतुरतम से और जब पंचम भूत बना दिए फिर उसके बाद इन भूतों का सम्मिश्रण करके फिर ये वृक्ष वनस्पतियाँ और कीड़े मकोड़े प्राणियों के शरीर मनुष्यदि के ये सारी चीज़ें बनाई ये सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है जो सांख्य दर्शन में बताया है अगला प्रश्न तर्क दोधारी तलवार की तरह है कुछ भी साबित किया जा सकता है और फिर उसी का खंडन किया जा सकता है हम कहते हैं वेद स्वतः प्रमाण है तो किसी को किसी के लिए कुरान आदि आसमानी किताब है क्या ईश्वर सृष्टि के आरंभ और मध्य में कुरान आदि के द्वारा ध्यान नहीं दे सकता ईश्वर क्या नियमों से चलता है या बिना नियमों के नियम से ईश्वर का काम अधूरा होता है या पूरा पूरा होता है ईश्वर ने सृष्टि बनाई और जब सृष्टि बनाई तो मनुष्य आदि प्राणी उत्पन्न किए क्या ईश्वर को मनुष्यों के लिए कुछ ज्ञान संविधान कानून बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए कब बताना चाहिए सृष्टि के आरंभ में बीच में या अंत में आरंभ में तो सृष्टि के आरंभ की पुस्तक कुरान है क्या बाइबल है क्या रामायण गीता महाभारत इनमें से कोई भी पुस्तक सृष्टि के आरंभ की नहीं है तो सृष्टि के आरंभ की और सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी वेद वे. तो वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है अब सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने चार वेदों का ज्ञान दिया अगला प्रश्न है मेरी ओर से ईश्वर का काम अधूरा होता है या पूरा अगर उसका काम पूरा होता है तो सृष्टि के आरंभ में जो चार वेदों का ज्ञान दिया उसमें ज्ञान अधूरा था या पूरा था अगर पूरा था तो बीच में करोड़ों साल के बाद कुरान देने की क्या जरूरत पड़ गई पूरा ज्ञान दे रखा है अधूरा दिया होता तो शायद आप कह सकते थे जी कुछ बच गया था वो पूर्ति के लिए आप दोबारा दे दिया कुरान बाइबल आदि आदि के रूप में दोबारा दे दिया अगर कुछ अधूरापन होता तो हम मान लेते आप मना कर रहे हैं ईश्वर का ज्ञान पूरा होता है अधूरा होता नहीं तो जब वेद में पूरा ज्ञान दे दिया फिर क्यों देगा बीच उत्तर समझ में आया इसलिए बीच बीच में ज्ञान नहीं देता ईश्वर एक बार सृष्टि के आरंभ में चार वेदों में सारा ध्यान दे देता है सारा का मतलब जितना हमारे लिए आवश्यक है ईश्वर का अपना जितना ज्ञान है वो सारा नहीं देता उतना तो हम संभाल भी नहीं सकते उसके पास तो अनंत ज्ञान और इतना सीख नहीं सकते हमें जरूरत भी नहीं है हम तो जरूरत भी नहीं आपको आम खाने पेड़ बना दिया आम लगा दिया आपने आम खा लिया अब आप ये ना जान पाएँ कि इस आम के वृक्ष में कितने सत्वगुण हैं कितने रजोगुण हैं कितने तमोगुण हैं तो क्या आम का कोई काम अटक रहा है कोई काम नहीं अटकता सब काम ठीक चल रहा है। तो सारी बातें हमको जानने की आवश्यकता नहीं है और हम सारी समझ भी नहीं सकते हमारा बुद्धि का सामर्थ्य भी नहीं जीवात्मा का इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो सब बातों को सीख ले या जान ले या समझ ले इसलिए ईश्वर हमको उतना ही ज्ञान देता है जितना हमारे लिए आवश्यक जन्म से लेकर के मोक्ष तक हमें जितना ज्ञान आवश्यक है वो सारा ज्ञान चार वेदों में ईश्वर ने दे दिया इसलिए वेद का ज्ञान संपूर्ण है संपूर्ण का अर्थ हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना वो संपूर्ण उसमें कोई कमी नहीं है तो इस प्रकार से सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने पूरा ध्यान दे दिया और उससे हमारा काम ठीक चल रहा है फिर आगे देने की आवश्यकता नहीं है बाकी बीच बीच काल में सृष्टि काल में जो भी समाधि लगाता है उसको ईश्वर समाधि में ज्ञान देता है उसको उसके स्तर का देता है फिर कोई और ऊंचा बनता है ऋषि बन जाता है उसको और ऊंचा ज्ञान देता है और जो इतने ऊंचे स्तर का नहीं है थोड़े स्तर का उसको भी ज्ञान देता है ईश्वर हर रोज़ ज्ञान देता है चौबीस घंटे देता है सबको देता है उसके ज्ञान के स्तर के आधार पर जैसे एक अध्यापक तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाएगा तो कितने लेवल का ज्ञान देगा तीसरी कक्षा का जो वो समझ सकता है एक आठवीं कक्षा का विद्यार्थी है उसको भी वो अध्यापक पढ़ाता है तो उसको कैसा देगा जो आठवीं तक का समझ ले। अगर एक बारहवीं कक्षा का है उसको भी वो पढ़ाता है तो उसको कैसा ज्ञान देगा बारहवीं के लेवल का टीचर एक ही है अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर के हिसाब से वो अलग अलग स्तर का ज्ञान देता है ऐसे ईश्वर एक ही वो सबको जान देता है जिसका जितना स्तर है उसको उतना ज्ञान देता है उतना सुझाव देता है जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो ईश्वर उसको अंदर से भय शंका लग लज्जा ऐसी अनुभूति उत्पन्न करता है और जब अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको आनंद उत्साह निर्भयता ये चौबीस घंटे होता है सब जगह होता है भारत से अमेरिका तक कहीं चले जाएंगे और हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते धरती पर ही रह सकते हैं जहाँ भी धरती पर जाएंगे सब जगह ईश्वर आपको देगा और पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी मनुष्य मनुष्यदी प्राणी रहते हैं ईश्वर का ध्यान पूरे ब्रह्मांड में सब पृथ्वियों पर है सब पृथ्वियों पर उसने चार चार वेद चार चार ऋषि उत्पन्न किए उनको सबको ज्ञान दिया जैसे यहाँ दिया ऐसे वहाँ भी दिया अरबों खरबों पृथ्वियाँ हैं जहाँ मनुष्य पशु पक्षी आदि सब प्राणी रहते हैं ये तो एक छोटी सी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं केवल इतनी ही दुनिया नहीं है अरबों खरबों पृथ्वियाँ हैं देखना हो तो मोक्ष में जाके देख सकते हैं चलिए मोक्ष में वहीं चलेंगे वहीं देखेंगे अब यहाँ तो हम जा नहीं सकते कोई रॉकेट नहीं हमारे पास जो हमको तक पहुँचा दे मोक्ष में घूमेंगे सब जगह देखेंगे फिर सारी तसली हो जाएगी अगला प्रश्न मेरा प्रश्न है कि जब प्रलय होती है तो वेद भी नष्ट हो जाते हैं हो जाते होंगे पुनः वेदों का ज्ञान किस प्रकार मिलेगा तो वेद का ज्ञान ठीक है वेद का है ज्ञान और ज्ञान किस में रहता है जड़ वस्तु में या चेतन में चेतन जब प्रलय होगी तो सब चेतन आत्माएं मर जाएगी मतलब शरीर छूट जाएंगे आत्मा अलग हो जाएगी और प्रलय में सब आत्माएं बेहोश पड़ी रहेंगी तो वो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा जब आत्मा जीवित रहा नहीं शरीर रहे बुद्धि काम करे तो उसको ज्ञान ठीक रहता है और वो आगे पढ़ पढ़ा भी सकता है जब प्रलय हो गई सब कुछ खत्म हो गया तो वो जीवात्मा ज्ञान को भूल जाएगी जब दोबारा नई सृष्टि बनाएगा ईश्वर चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष के बाद कितने वर्ष बाद इतना समय प्रलय का है और इतना ही समय सृष्टि का है जैसे मोटे हिसाब से देखें तो हमारा 12 घंटे का दिन होता है बारह घंटे की रात होती है ठीक है न 12 बारह घंटे का दिन और रात तो एक दिन चला जाता है फिर रात हो जाती है फिर रात चली जाती है फिर नया दिन होता है फिर दिन खत्म हो जाता है फिर रात होती है ऐसे दिन और रात्रि का क्रम चलता रहता है ऐसा ही सृष्टि और प्रलय है चार अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि यह दिन के समान है चार अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय यह रात्रि के समान तो जैसे दिन और रात क्रम से चलते रहते हैं, ऐसे सृष्टि और प्रलय ये भी क्रम से चलते रहते हैं। तो जब ईश्वर प्रलय के पश्चात नई सृष्टि बनाएगा तब फिर वैसे ही बनाएगा जैसे मैंने अभी बताया महातत्व अहंकार फिर इंद्रियां मन तन्वात्राएँ पंचमाभूत और सारे प्राणी ये सब फिर पैदा करेगा और जब आगे दोबारा सृष्टि में ये सब चीज़ें उत्पन्न करेगा तो फिर वो चार ऋषि छांट लेगा जो पिछली सृष्टि में सबसे ऊंचे योग्य थे सबसे अधिक शुद्ध पवित्र प्राथम बुद्धिमान धार्मिक सदाचारी चरित्रवान ऐसे बढ़िया पवित्र आत्मा चार व्यक्ति छांट लेगा मैरिट से और उन चार व्यक्तियों को फिर ईश्वर चार वेदों का फिर से देगा कैसे देगा इसका उत्तर लिखा महर्षि जी ने अपनी पुस्तकों में जैसे हम अपने मन में कुछ विचार करते हैं योजना बनाते हैं कि आज रात को आठ बजे ये काम करना है और फिर नौ बजे ये करना है दस बजे सो जाना कल सुबह चार बजे उठना है फिर ये करना है वो करना वो करना पूरी योजना बनाते हैं तो जैसे हम अपने मन में योजना बनाते हैं क्या उस समय हमको होठ हिलाने पड़ते हैं क्या जबान हिलानी पड़ती है क्या ध्वनि उत्पन्न करनी पड़ती है कुछ नहीं करना पड़ता अपने मन में विचार करना हो तो पूरा पूरा शब्दों का उच्चारण मन में कर सकते हैं और कोई होठ नहीं हिलाना कोई जबान नहीं कोई ध्वनि नहीं कुछ नहीं करना लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को सुनाना हो कुछ जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ तो अब मुझे होठ भी हिलानाने पड़ेंगे जबान भी हिलानी पड़ेगी ध्वनि भी उत्पन्न करनी पड़ेगी तब आप सुन पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ तो महर्षि जी कहते हैं जब अपने से दूर वाले को कुछ कहना हो तब इन चीज़ों की आवश्यकता है और जब अपने ये अंदर अंदर मन में कुछ योजना बनानी हो तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है और मन में पूरा पूरा शब्दोच्चारण ठीक ठीक हम कर लेते हैं कर सकते हैं दृष्टांत देखकर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जब चार ऋषियों को ईश्वर ने चार वेदों का ज्ञान दिया तो ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह उन ऋषियों के मन में था या नहीं था और उनको मन में ईश्वर ने पाठ पढ़ाना था तो मन के अंदर ही अंदर बोलना हो तो उसको वोट की जरूरत नहीं जबान की जरूरत नहीं कोई साउंड पैदा नहीं करनी ध्वनि कुछ नहीं तो ईश्वर ने उन ऋषियों के मन में चार वेदों का ध्यान दे दिया पूरे मंत्र सुना दिए उन्होंने सीख लिए रट लिए ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युम ओतारम ऐसे एक एक मंत्र सिखा दिया उन्होंने अंदर ही अंदर सीख लिया फिर उन मंत्रों के अर्थ भी समझा दिए भाई अग्नि का अर्थ क्या है पुरोहितम का अर्थ क्या है अग्नि अग्निड़े पीड़े का अर्थ क्या है एक एक शब्द का अर्थ समझा दिए और बहुत सारी चीज़ें आप खोल के दिखाई देखो ये सूर्य है ईश्वर ने उनको कहा आँख खोल कर देखो सामने सूर्य है तो ऋषियों ने देखा हाँ ये सूर्य है समझ में आ गया ये चंद्रमा तो समझ में आ गया ये चंद्रमा ये पृथ्वी है ये नदी है ये पर्वत है ये समुद्र है ये वृक्ष है ये वनस्पति है ये फलाना वृक्ष है सारी बात सिखा दी और जो दूर की चीज़ें थी वो आंख बंद करके अंदर समाधि में दिखा दी जैसे आज स्कूल में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर या चार्ट दिखाकर बताते हैं ना हैं ज्योग्राफी क्या कैसे पढ़ाते हैं यह ऑस्ट्रेलिया है यह अफ्रीका है या अमरीका है, है ये चाइना है ये रशिया है सब पढ़ाते हैं ना स्क्रीन पे फोटो दिखाते हैं ऐसे ईश्वर ने समाधि में उनकी मन की स्क्रीन पर ये सारी फोटो दिखा दी और सारा समझा दिया ये तारे हैं ये वृक्ष हैं ये वनस्पतियाँ ये गाय है ये घोड़ा है, है, है खेती ऐसे करना ऐसे हल चलाना ऐसे बैल है ये गाय है ये पशु है ये पक्षी सब सिखा दिया कुछ मन में समाधि में स्क्रीन पर दिखा दिया कुछ बाहर दिखा दिया इस तरह से ईश्वर ने चार वेदों का ज्ञान उन चार ऋषियों को दे दिया और फिर उनकी लगाई ड्यूटी भाई मैंने आपको सिखा दिया अब ये बाकी लोग बैठे हैं आप इनको सिखाओ फिर उन चार ऋषियों ने बाकी मनुष्यों को सिखाना शुरू किया फिर इस तरह से वो पढ़ने पढ़ाने का क्रम चल पड़ा और वो आज तक चला आ रहा है जब तक लोग अपने गुरुजी के पास विद्या पढ़ने सीखने जाएंगे तब तक वो बुद्धिमान बनेंगे उनकी बुद्धि का विकास होगा विद्वान बन जाएंगे जिस दिन जाना छोड़ देंगे उस दिन वो मोर रह जाएंगे जंगली पशुओं की तरह से लड़ाई बिड़ाई करेंगे मार मूर के खा जाएंगे एक दूसरे को परिणाम यह होगा तो इस प्रकार से ईश्वर ने ये सारा ज्ञान दिया।, दिया हाँ जी ईश्वर ने दिए ये अग्नि है ये वायु है ये आदित्य है और ये अंगेरा है सब ऋषियों के नाम ईश्वर ने दिए और ये सूर्य पृथ्वी चंद्रमा आदि ये सब वेदों में नाम है वेदों से ही हमें पता लगा इसका नाम सूर्य है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व मकल्पय ये तो आप मंत्र जानक प्रसिद्ध है ना संध्या में बोलते हैं तो ये सारे शब्द हमने वेदों में से सीखे शुरू शुरू में बाद में फिर लोगों ने अपनी अलग अलग भाषाएँ भी बना ली कोई चाइनीज बना ली कोई फ्रेंच बना ली जर्मन बना ली लैटिन बना ली फिर अपनी अपनी भाषाएँ बना ली वो बाद में पहले यदि ईश्वर चार वेदों का ज्ञान नहीं देता और संस्कृत भाषा नहीं सिखाता तो स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता सब मूर्ख होते क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है जब तक उसको शिक्षक ना मिले अध्यापक ना मिले उसका विकास नहीं होता बिना सिखाए कुछ नहीं सीखता उसको गुरु चाहिए माता पिता गुरु आचार्य बहुत सारे उसको शिक्षक चाहिए तब तो वो सीखता है आज भी आप प्रयोग कर सकते हैं एक अच्छे विद्वान बुद्धिमान साइंटिस्ट के बच्चे को जन्म से अलग रखो एकांत स्थान में रखो उसको टीचर कोई नहीं देना बताने सिखाने वाला कोई नहीं देना और चाहे वस्तुएं भी रख दो मशीनें भी रख दो सब कुछ रख दो एक बड़े मकान में उसको सारी चीज़ें दे दो पर किसी की शक्ल नहीं देखेगा किसी से बात नहीं करेगा किसी का शब्द नहीं सुनेगा वो पच्चीस साल तक उस बिल्डिंग में रहेगा और 25 साल तक वो उन चीज़ों से लाभ उठा पाएगा कुछ नहीं उसको कुछ नहीं पता चलेगा क्या है जब तक उसको कोई अध्यापक नहीं मिले कोई शिक्षक नहीं मिले कोई टीचर नहीं मिले तब तक उसके लिए सब बेकार है तो इसलिए जब तक ईश्वर चार वेदों का ज्ञान नहीं देगा कोई भी व्यक्ति संसार में बुद्धिमान नहीं बनेगा तो ईश्वर ने संस्कृत भाषा में ये चार वेदों का ज्ञान दिया करोड़ों वर्षों तक लोग संस्कृत भाषा में ही उसको पढ़ते बढाते रहे आगे चलकर के फिर लोगों ने भाषाएं बना ली लगी अलग अलग फिर जो बातें संस्कृत में पढ़ते थे वो अब दूसरी भाषाओं में पढ़ने लगे जर्मन में फ्रेंच में लैटिन में चाइनीज में जापानीज में वही गणित जो ईश्वर ने वेद में सिखाया वो फिर बाद में जापान की भाषा में जापान में पढ़ने लगे इंग्लैंड में इंग्लिश भाषा में पढ़ने लगे तो सारी सारी बातें जितनी भी दुनिया में आज पढ़ती पढ़ाई पढ़ा जाती हैं जितनी सच्ची बातें हैं वो सब वेदों की बातें आप ये ना समझें कि वेद लुप्त हो गए वेद लुप्त नहीं हुआ संसार में जितना भी सत्य फैला है वो वेदों में से गया है ये स्वामी दयानंद के शब्द हैं ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका में उन्होंने बोले लिखे हैं संसार में जितना भी सत्य फैला है वो वेदों में से गया है और जितना झूठ है वो मनुष्यों के अपने घर का है मनुष्य गड़बड़ करता है वो स्वार्थी है मूर्ख है अविद्या के कारण वो गड़बड़ करता है तो संसार में जितना सत्य है वो सब वेदों में से गया है तो कोई जापान के लोग आविष्कार करते हैं कोई अमेरिका वाले करते हैं कोई कनाडा वाले करते हैं कोई जर्मनी वाले करते हैं वो सब वेदों के ही अविष्कार ये मोबाइल फोन टेलीफोन कंप्यूटर टेलीविजन ये सब वेदों की विद्या है उससे बाहर नहीं है सिर्फ भाषा ही बदल हुई बोल सारा वेद में से आ रहा है उसी को पढ़ कर के कोई व्यक्ति आगे आविष्कार करता है तो ये ना समझे कि वेदों को पढ़ कर के कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बनता कोई आविष्कार नहीं करता ये सारे वेदों के आविष्कार जितने भी चल रहे दुनिया में गणित विद्या वेद में से आई साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी जितनी भी विद्या है सब वेदों में हैं करोड़ों साल तक इन्हीं वेदाओं की विद्याओं को ही लोग पढ़ते थे कोई पिछले 200 साल में 400 साल में लोग कहते हैं साइंस बहुत डेवलप हो गई तो क्या 200-400 साल से ही हम ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई क्या रामायण काल का आपको पुष्पाभिमान याद है या नहीं तो पुष्पाभिमान तो कितने लाखों साल पहले था श्री राम जी के ज़माने में क्या उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर तो लोग अच्छी तरह से समझते नहीं और ऐसे निराश उदास रहते हैं कि साहब वेद के विद्वान तो कोई आविष्कार करते नहीं दुनिया में जितने आविष्कार हो रहे हैं सब वेदों के विद्वान ही कर रहे हैं सिर्फ भाषा बदली और कुछ नहीं भारत में पाँच अट्ठे और जापान में कितना और रशिया में तो फिर गणित तो हमारा ही पढ़ा रहे हैं उनको अपने घर का थोड़ी लाए गणित ये हमारा गणित है वेदों का पांच अट्ठे चालीस अगर आप अपने आविष्कार करते हो तो चालीस से अलग गणित दिखाओ फिर हम देखते हैं कितना आविष्कार होता है आपको हाँ माता जी बोलिए क्या पूछ रहे थोड़ा जोर से बोलिए आगे आइए मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया भाषा की लिपि लिपि भी ईश्वर ने दी स्क्रिप्ट वो भी ईश्वर ने सिखाई वेद में दो तीन मंत्र ऐसे आते हैं जिनमें लिख धातु का प्रयोग है कौन सी लिख लिखना लिखना मतलब स्क्रिप्ट लिखो, है? उसमें लिखन्तु, ऐसे ऐसे शब्द हैं लिखंतु लिखो तो जब ईश्वर लिखंतु वाला मंत्र बोलेगा तो सिखाएगा नहीं कैसे लिखना है तो दो तीन मंत्र ऐसे हैं जिसमें लिख धातु का प्रयोग है वेद के मंत्रों में इससे पता चलता है कि लिखना भी ईश्वर ने सिखाया स्क्रिप्ट का ध्यान भी ईश्वर ने दिया लिपि का चलिए आगे बढ़ता हूँ अगली प्रश्न है शंका है जीवन वर्तमान में है इतना चिंतन मनन क्यों क्या सरल सहज नहीं रहा जा सकता क्या मोक्ष की भी इच्छा से मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं हम मोक्ष की इच्छा भी छोड़ देते हैं जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लेंगे फिर ये बताओ क्या इच्छा करें या इच्छा ही पूरी खत्म कर दें एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए क्या आप ये कहना चाहते हैं या कोई दूसरी इच्छा करना चाहते हैं मोक्ष को छोड़कर उत्तर दीजिए धीरज जी मेरा प्रश्न क्या है वो बताओ मैंने मान लिया आपकी बात इच्छा भी एक वासना है तो मैंने जी इसके बाद जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर देना है क्या इच्छाओं से पूरी तरह छुटकारा कर लें एक भी इच्छा न रखें क्या आप ये कहना चाहते हैं या या मोक्ष को छोड़कर कोई और इच्छा करें कोई भी इच्छा नहीं करें ठीक है तो कल आप बिस्तर से उठना नहीं सुबह कल कल सुबह उठोगे या नहीं बिस्तर से क्यों उठोगे इच्छा तो करनी ही नहीं एक भी इच्छा नहीं करनी आप सुबह तब उठते हैं बिस्तर से जब आपकी इच्छा होती नाना धोना व्यायाम करना इसलिए करते हैं आपकी इच्छा होती है खाना इसलिए खाते हैं भूख लगती है खाने की इच्छा होती है तब आप खाते हैं सारी इच्छाएं छोड़ देंगे तो आप बिस्तर से नहीं उठेंगे ऐसा चलेगा फिर इच्छाओं से नहीं छूट सकते इच्छा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है क्या बोला जो किसी पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है उससे कभी छूट नहीं सकते वो गुण कभी उस द्रव्य को नहीं छोड़ता जो गुण जिस द्रव्य का स्वाभाविक होता है तो इच्छा तो जीवात्मा का स्वाभाविक है उससे कैसे छूटेंगे ये आपका व्यक्तिगत विचार है और वेदों के विरुद्ध है इसलिए गलत है वेद क्या कहता है ऋषि लोग क्या कहते हैं वेद और ऋषि कहते हैं मोक्ष की इच्छा करो और इच्छाएं छोड़ो वो ये कहते हैं मोक्ष की इच्छा भी स्वाभाविक है अब ये दिक्कत क्यों आ रही है ये मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं करना चाहते इसलिए कि मोक्ष को समझते नहीं जब मैं अभी समझा दूंगा ना फिर सब इच्छा करेंगे अभी दो मिनट में आप हाँ हाँ हाँ ऐसा बोलेंगे। मोक्ष में तीन बातें होती हैं कितनी बातें पहली बात बोलिए सारे, सारे दुखों से छूटना दूसरी बात ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना तीसरी बात पूरे ब्रह्मांड की सैर करना ये तीन बातें होती हैं मोक्ष में अब बताइए क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं हाँ या ना हाँ क्या आप ईश्वर का उत्तमानंद प्राप्त करना चाहते हैं हाँ क्या आप पूरे ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं तो अब किसने ना बोला किसी ने भी ना नहीं बोला सबने हाँ बोला इच्छा तो स्वाभाविक पूर्ण है वो छूट ही नहीं सकती सुख की इच्छा स्वाभाविक है कभी नहीं छूटेगी आप सारी इच्छाएं छोड़ दो पर सुख की इच्छा नहीं छूटेगी लड्डू खाने की इच्छा छूट सकती है खीर पूरी हलवा मिठाई की इच्छा छूट सकती है धन कमाने की इच्छा छूट सकती है सम्मान प्राप्ति की इच्छा छूट सकती है सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं छूटेगी वो स्वाभाविक है लोग धन सम्मान की इच्छा क्यों करते हैं इसलिए करते हैं कि उसमें सुख मिलता है जब तक सुख मिलता है तब तक वो धन की इच्छा करते हैं जब तक उसमें सुख मिलता है तब तक सम्मान की इच्छा करते हैं और जब धन में सुख नहीं मिलता दुख मिलने लगता है फिर इच्छा नहीं करते बस बस और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। सम्मान में जब दुख दिखता है तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए सम्मान नहीं चाहिए वो इच्छा छूट सकती है पर सुख की इच्छा कभी नहीं छूटेगी आप इस प्रश्न के उत्तर में ना कभी नहीं बोलेंगे जब मैं ये पूछूँगा कि आपको सुख चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए आप ना चाहिए कभी नहीं बोले तो सुख की इच्छा स्वाभाविक है मोक्ष में सुख मिलता है इसलिए मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए वो हानिकारक नहीं है बाधक नहीं है हाँ संसार सुख की इच्छाएं बाधक हैं वो हानिकारक है इंद्रियों से जो हम पांच विषयों का सुख लेते हैं वो बाधक है वो हानिकारक है उसकी इच्छा छोड़ देनी चाहिए बोलिए माता मोक्ष में ईश्वर के साथ संबद्ध होकर के जीवात्मा ईश्वर का आनंद भोगता है जैसे आप एयर कंडीशन कमरे में घुस जाते हैं तो आपको वहाँ ठंडक मिलती है कमरे में घुस गए उससे कनेक्शन हो गया ठंडक से तो उसका सुख मिलता है अच्छा लगता है ऐसे ही ईश्वर से संबंध हो जाता है मोक्ष में कनेक्शन जुड़ जाता है तो फिर उससे हमको आनंद मिलता है अब वो आनंद भोगने के लिए जीवात्मा के पास अपनी शक्ति कम है अपनी शक्ति बहुत कम है तो ईश्वर उसको अपनी तरफ से अपनी शक्ति ईश्वर जीवात्मा के साथ जोड़ देता है जैसे आज हम देख रहे हैं आँख से देख रहे हैं ये आँख हमारी नहीं है प्रकृति से बनी हुई है एक तो गोलक है एक इसके अंदर और शक्ति है देखने की इंद्रिय तो ये सारी चीजें तो प्रकृति से बनी है यदि हम प्रकृति का सहयोग ले रहे हैं आज तो हमें आँख से दिखेगा कान प्रकृति से बना है यदि इसका सहयोग लेंगे तो शब्द सुनाई देगा जब मोक्ष में जाएंगे तो ये सारे साधन छोड़ देंगे और देखना, सुनना सब बंद हो जाएगा फिर मोक्ष में कैसे काम करेंगे वहाँ साधन बदल जाएंगे ईश्वर हमको अपनी शक्ति दे देगा देखने की सुनने की बोलने की चलने की घूमने की फिरने की और ईश्वर का आनंद भोगने की वो ईश्वर अपनी शक्तियाँ अपनी ओर से दे देगा वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी और फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा आज इन शक्तियों से काम कर रहे हैं फिर ईश्वर की शक्तियों से काम करेंगे बस इतना अंतर, तो इस तरह से मुक्ति में हम सारे काम करेंगे देखेंगे सुनेंगे घूमेंगे फिरेंगे और जो तो दूसरी मुक्त आत्माएँ हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे हाँ ऐसे ही आत्मा करेगा जिन शक्तियों से ईश्वर काम करता है उन्हीं शक्तियों से जीवात्मा भी काम करेगा ईश्वर अपनी शक्तियाँ जीवात्मा के साथ जोड़ देगा और हम वैसे ही काम करेंगे जैसे ईश्वर करता है तो इस प्रकार से मोक्ष की व्यवस्था रहेगी उत्तर समझ में आ गया ना हाँ अगला प्रश्न है कि जितना व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी नहीं लड़ते उतना विद्वान लड़ते हैं ऐसा क्यों इसका उत्तर है कि जो लड़ते हैं वो विद्वान नहीं होते क्या बोला जो विद्वान होते हैं वो लड़ते नहीं हैं ये है है अब आप मतभेद हो जाता हम हाँ, मतभेद तो रह रहेगा मन तो बताया था सुबह आपने भी स्वीकार किया था दो व्यक्ति दुनिया में ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें मतभेद ना हो थोड़ा बहुत मतभेद तो सभी में होगा 100 परसेंट विचार तो किसी भी दो व्यक्तियों के नहीं मिलते मतभेद होना तो स्वाभाविक है जीवन पे है किसी को कैसा अच्छा लगता है किसी को कैसा अच्छा लगता है हरेक के संस्कार अलग है हरेक की बुद्धि अलग है मतभेद होते हुए भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं वो विद्वान नहीं है और जो प्रेम से मिलकर रहते हैं बांट करके चलते हैं कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे कुछ तुम खाओ कुछ हम खाएंगे तुम भी खुश हम मिलजुल के रहते हैं वो विद्वान होते हैं तो कहीं दो व्यक्तियों में झगड़ा दिखाई दे तो वहाँ पर दोनों विद्वान नहीं हो सकते अगर दोनों विद्वान होंगे तो झगड़ा नहीं होगा दो में से एक विद्वान हो और एक मूर्ख हो तो झगड़ा होगा अथवा दोनों मूर्ख हों तो भी झगड़ा होगा तो समझ लीजिए अगर कहीं दो व्यक्ति लड़ रहे हों तो ये तो पता चल गया कि दोनों विद्वान नहीं हैं, या तो दोनों मूर्ख हैं या दो में से एक मूर्ख है एक बार मुझसे किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा ईश्वर एक है या बहुत सारे मैंने कहा उसने पूछा यदि दो ईश्वर होते तो उनमें भी झगड़ा होता <laughs> दो ईश्वर होते तो उनमें भी झगड़ा होता जैसे दो मनुष्य लड़ते हैं मैंने कहा दो ईश्वर होते तो उनमें झगड़ा नहीं होता बोले तो क्यों नहीं होता मनुष्यों में तो होता है मैंने कहा मनुष्यों में झगड़ा इसलिए होता है कि वो अल्पज होते थोड़ा जानते इसलिए उन्हें झगड़ा होता है अगर दो ईश्वर होते तो क्या दोनों सर्वज्ञ, दोनो सर्वज्ञ होते हैं या नहीं दोनों सर्वज्ञ होते अगर एक अल्पज्ञ और एक सर्वज्ञ हो तो दोनों ईश्वर नहीं हुए दोनों ईश्वर हैं तो दोनों सर्वज्ञ होंगे। जब दोनों सर्वज्ञ हैं और सब ठीक ठीक जानते हैं तो वो क्यों झगड़ा करेंगे वो कहे जी ऐसे झगड़ा करेंगे एक ईश्वर कहेगा मैं सृष्टि बनाऊँगा दूसरा कहेगा मैं बनाऊँगा मैंने कहा वो झगड़ा नहीं करेंगे वो ऐसे करेंगे एक बार वो कहेगा एक बार तुम बना ले एक बार मैं बना लेता हूँ झगड़ा किस बात है हैं झगड़ा किस बात है वो तो लोगों के झगड़े हैं न यहाँ चर्चा है दो ईश्वर के आपस में झगड़े दो ईश्वर होते तो वो आपस में झगड़ा नहीं करते दोनों बुद्धिमान होते और दोनों मिलकर काम कर लेते एक बार एक ईश्वर सृष्टि बना लेगा दूसरी बार दूसरा बना लेगा बारी बारी से बना लेंगे झगड़ा का एक? तो इसलिए अल्पज्ञ लोग झगड़ते हैं दो विद्वान यदि लड़ रहे हैं तो समझ लेना दोनों बुद्धिमान नहीं है या तो एक बुद्धिमान है या दोनों मूर्ख फिर वो आपको खोज करनी पड़ेगी कि, कि सच्चाई क्या है दोनों मूर्ख हैं या एक बुद्धिमान है और एक बेवकूफ़ है जो लड़ाई झगड़े करता है वो आपकी खोज करनी पड़ेगी अगला प्रश्न है कि हम बोलते हैं मेरा मन नहीं मानता जबकि मन का लक्षण संकल्प विकल्प किया है यहां मन बुद्धि को कहते हैं या किसी और को तो वैसे तो ये मोटी भाषा है कि मेरा मन नहीं मानता मन जड़ है या चेतन कार जड़ है या चेतन मोटरसाइकिल जड़ है या चेतन मन भी जड़े कार भी जड़े मोटरसाइकिल भी जड़े क्या आप ऐसा कभी बोलते हैं मेरी कार मानती नहीं ऐसा कभी बोलते हैं मेरी मोटरसाइकिल मानती नहीं मेरी कार मानती नहीं ऐसा आप कभी नहीं बोलते तो ये क्यों बोलते हैं मेरा मन नहीं मानता अगर आपकी कार मानती है मोटरसाइकिल मानती है तो मन भी मानेगा क्यों नहीं मानता और आप फिर भी बोल रहे हैं मेरा मन नहीं मान रहा इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ गलत बोल रहे हैं मन जड़ है वो अपनी मन कर ही नहीं सकता आत्मा आत्मा का विचार अलग है आत्मा में दोष है अविद्या है स्वार्थ है मूर्खता है लोभ है लालच है क्रोध है ईर्ष्या है अभिमान है ये सारे दोष आत्मा के हैं मन के नहीं हैं तो आत्मा ये सारी गड़बड़ शुरू करता है इसका छीन लूँ उसका खा जाऊं, उसको बदनाम करूं, उसको ऐसा कर दूँ और ये सारे काम मन से किए जाते हैं मन कर्म करने का विचारने का संकल्प विकल्प करने का साधन है और ये सारे काम करने वाला कौन है आत्मा तो जब आत्मा में इच्छा उठती है कि मैं चोरी कर लूं, झूठ बोल लूं, इसको बदनाम कर दूँ उसको धोखा दे दूं, तो ईश्वर उसको रोकता है वो कहता ना ये काम गलत है ऐसा मत करना पर जीवात्मा जो है वो ईश्वर की बात नहीं सुनता वो हठी है अड़ियल है मूर्ख है स्वार्थी है आदि आदि दोष के कारण वो ईश्वर का सुझाव नहीं मानता और वो जो अपनी इच्छाओं होती वो कर डालता है और दोष डालता है मन के ऊपर कि मेरा मन नहीं मानता ये झूठ है मन जड़ है उसका कोई दोष नहीं एक आदमी ने पिस्तौल उठाई और चार आदमियों को ठोक दिया कर्णगा साहब मेरी पिस्तौल नहीं मानती मैंने कुछ नहीं किया मेरी पिस्तौल नहीं मानती आप उसको पागलखाना भेज देंगे हाँ या ना तो फिर ये तो पागलपन की बात है मेरा मन नहीं मानता बंदूक कैसे नहीं मानती वो जड़े जब बंदूक जड़ है वो मानती है तो मन भी मानेगा तो ये कहना गलत है कि मेरा मन नहीं मानता फिर भी मोटी भाषा में लोग अपना दोष बचाने के लिए छुपाने के लिए मन के ऊपर दोष डाल देंगे कभी बुद्धि पे डाल देंगे कभी जबान पर दोष डाल देंगे इंद्रियों पर एक आदमी चटपटी चीज़ें बहुत खाता था उसको किसी ने टोका भाई तू इतनी चटपटी क्यों खाता है वो कहता जी मैं क्या करूं मेरी जबान बहुत चटोरी है मानती नहीं देखो कैसे बचा लिया अपने आप को जबान जो है वो जड़े या चेतन है फिर जबान को क्यों गाली दे रहे हो कि मेरी जबान बहुत चटोरी है मानती नहीं ये पागलपन का लक्षण है ध्यान रखिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति वो तो सीधा पागल मानेगा इसको इसका दिमाग खराब मन को गाली देता है कभी इंद्रियों को गाली देता है कभी बुद्धि को गाली देता है गलती कर दी उसको किसी ने पूछा तुमने ऐसी गलती क्यों की वो अपना बचाव करने के लिए क्या बोलता है साहब क्या करूँ मेरी बुद्धि मारी गई थी दोष अपना पर डाल रहा बुद्धि पर बुद्धि जड़े या चेतन है फिर वो कैसे मारी जाए आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते बस यही बात आए तो ऋषि लोग कहते हैं अपनी गलती स्वीकार करो मन का कोई दोष नहीं बुद्धि का दोष नहीं इंद्रियों का दोष नहीं सब दोष जीवात्मा का उसके अंदर अविद्या भरी पड़ी है उसके अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है इस अविद्या और स्वार्थ के कारण वो काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष, अभिमान इन चीजों में फंसता है और अपना दोष स्वीकार नहीं करता और दोष डालता है इन मंदिरों कभी बुद्धि पे कभी किसी पे तो ये कहना गलत है प्रश्न आत्मा साकार है हेतु गति करने से जो जो वस्तु गति करती है वो साकार होती है एक पक्ष इसका भी प्रचार करता है कृपया इसका समाधान करें तो आत्मा साकार है गति करने से जो चीज गति करती है वो साकार होती है तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको न्याय दर्शन में कहते हैं अब अभ्युक्त कम सिद्धांत क्या कहते हैं अब कम सिद्धांत थोड़ी देर के लिए किसी बात को मान लेना और फिर आगे उसकी परीक्षा करना जैसे लोग कहते हैं ईश्वर अवतार लेता है अब आपने उसको समझा लिया कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है पर उसके दिमाग में बैठती नहीं वो कहते नहीं श्री राम ने अवतार लिया श्री कृष्ण ने अवतार लिया विष्णु का अवतार हुआ फलाने का अवतार हुआ तो अब उसको समझाने के लिए आप क्या कहते हैं अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है ऐसा मान के फिर आप आगे और विचार करते हैं फिर आप कहते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए ईश्वर अवतार लेता है तो जब वो अवतार लेगा जिस शरीर में आएगा चलो श्री राम जी का उदाहरण ले लेते हैं विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तो ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह सब जगह जब वो श्री राम के रूप में अवतार लेकर आया तब वो बाकी सृष्टि में रहा या पूरा का पूरा सिमट गया श्री राम जी के शरीर में क्या उत्तर देंगे पूरी श्री सृष्टि में।, में तो सबके सब अवतार हुए फिर राम जी में क्या खास बात है राम जी के शरीर में आपके शरीर में भी है मेरे लिए सारे के अवतार हुए फिर एक राम जी का हुआ तो एक अंश तो सभी में है ना आप खुद ही बोल रहे हैं ईश्वर सब में है सब में तो फिर सारे अवतार हुए राम जी को क्यों एक को ही क्यों मानते एक को जब अवतार कहेंगे तो सारे को ईश्वर को समेटना पड़ेगा और वो एक ही अवतार में एक ही श्री राम के शरीर में पूरा समाएगा तब आप कहोगे कि हाँ अब श्री राम ने अवतार लिया ईश्वर ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया तब आपको ये मानना पड़ेगा वो ठीक है मान लेते हैं पूरा ईश्वर सिमट करके एक शरीर में आ गया श्री राम जी के तब हम पूछेंगे अच्छा जब पूरा ईश्वर एक शरीर में आ गया श्री राम जी के तब अमेरिका में जो तो राम जी थे नहीं वो तो भारत में थे तो अमेरिका के लोगों के कर्मों का हिसाब कौन रखता था उस समय तब क्या उत्तर बनेगा वहाँ हिसाब किताब करने वाला कोई रहा ही नहीं तो बाकी दुनिया तो अनाथ हो जाएगी वहाँ तो कोई राजा रहा ही नहीं कोई उनके कर्मों का हिसाब रखेगा नहीं तो उनका कर्म फल न्याय कैसे चलेगा सारी दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाएगी अब हम पूछेंगे क्या ईश्वर एक शरीर में आ जाए और बाकी दुनिया को बिगड़ने दे और वहाँ अन्याय होता रहे वहाँ देखे ही नहीं क्या ये ठीक है बोलिए हाँ या ना ठीक नहीं है ना इसलिए वो सारी कल्पना झूठ है कि ईश्वर सिमट करके एक शरीर में आ जाएगा ये झूठ है अगर आएगा तो सारी धरती नष्ट हो जाएगी अन्याय होगा और उसका कोई हिसाब करने वाला नहीं रहेगा तो इस तरह से हमने उसको समझाने की कोशिश की कि ईश्वर अवतार नहीं लेगा एक शरीर में नहीं आएगा आएगा तो ये समस्या खड़ी होगी तो इसका सार क्या निकला कि ईश्वर सर्वव्यापक रहेगा एक शरीर में नहीं आएगा जब एक में नहीं आएगा तो श्री राम को ये अवतार क्यों बता रहे वो कहना गलत है तो सार ये सिद्ध हुआ कि ईश्वर अवतार नहीं लेगा ठीक इसी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम ये देंगे कि आत्मा साकार है वो गति करती है जो जो वस्तु गति करती है वो सब साकार होती है तो पहले हमने उसको अलग तरीके से समझाया उसने माना नहीं तो हम अब लुप्गम सिद्धांत से चलेंगे चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आत्मा गति करती है इसलिए वो साकार है यदि आत्मा साकार है तो हम ये प्रश्न पूछेंगे कि जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वो सारी की सारी जड़ हैं बोलिए हाँ या ना जितनी साकार वस्तुएं हैं वो सब की सब जड़ है तो यदि आत्मा को आप साकार मानेंगे तो उसको जड़ भी मानना पड़ेगा अब बोलिए आत्मा को जड़ मानेंगे इसका मतलब आपकी झूठ है आपकी कल्पना गलत है ऐसे उसका उत्तर दें प्रमाण से और तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि करना दूसरे के पक्ष का उत्तर देना यदि आत्मा को आप साकार सिद्ध करना चाहते हैं तो साथ साथ उसको जड़ भी मानना पड़ेगा क्योंकि जितनी साकार वस्तुएं हैं वो सबकी सब सम जड़ है ऐसे उत्तर दे रहे आपने उत्तर दे लिया अब सामने वाला माने न माने उसकी इच्छा स्वतंत्र आप जबरदस्ती नहीं मनवा सकते किसी को भी और कोई दूसरा भी आपको जबरदस्ती नहीं मनवा सकता दो व्यक्तियों में बहस चल रही थी दो और दो चार होते हैं एक नेगा तीन होते हैं दूसरे नेगा चार होते हैं पहले नेगा तीन होते हैं चार वाले का शर्त लगा ले गोला लगा ले उसने फिर समझाया तू हार जाएगा सारी दुनिया जानती है दो और दो चार होते हैं उसने कहा हारूँगा तो तब जब मैं मान लूंगा जब मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे अब बोलो इसका क्या इलाज तो ये तो ऐसे लोग हैं ये तो हठ पकड़ के बैठे ही मानेंगे नहीं उनका कोई इलाज नहीं आपके प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए था वो आपको मिल गया बात पूरी हो गई समय समाप्त हो गया इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं बाकी प्रश्न बचे हैं इनका उत्तर फिर अगले समय में दिया जाएगा एक बार ओम का उच्चारण करेंगे पाठ समाप्ति के लिए मिलकर कर के बोलिए ओ